अलादीन का जादुई चिराग जादुई चाचा एक बार अलादीन नाम का एक आलसी लड़का था उसके पिताजी अकेले ही परिवार को चलाते थे वो चिंता के कारण मर गए उससे अलादीन की मां बड़ी दुखी हुई एक दिन अलादीन हमेशा की तरह कुछ गड़बड़ कर रहा था जब एक आदमी उसके पास आया अलादीन उसने कहा मैं तुम्हारा चाचा अबा नजर तुम्हारे पिता लंबे अरसे से खोए मेरे बड़े भाई थे मुझे नहीं पता थी कि मेरे एक चाचा भी थे मैं कई सालों से घर से दूर रहा हूं उस शाम नए चाचा ने खुद को रात के खाने के लिए अलादीन के घर आमंत्रित किया उस शाम नए चाचा ने खुद को रात के खाने के लिए अलादीन के घर आमंत्रित किया जब उन्होंने सुना कि अलादीन की कोई नौकरी नहीं है तो उन्होंने अलादीन के लिए एक फैंसी दुकान खरीद दी उसके उससे अलादीन और उसकी माँ बहुत खुश हुई पर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अबानजर वास्तव में एक दुष्ट जादूगर था अगले दिन अबा नजर अला को शहर से बाहर टहलाने के लिए ले गया देखो हम अब पहुंच गए आखिर में चाचा ने कहा उन्होंने आग जलाई उस पर कुछ पाउडर फेंका और कुछ अजीब मंत्र पढ़ा। उसके घास में पत्थर से एक जाली दिखा। उससे घास में पत्थर से बना एक जाली का दरवाजा दिखाई दिया अलादीन उसे देखकर हैरान हुआ उसके चाचा जादू कर सकते थे इस पत्थर के नीचे कई खजाने छिपे हैं लेकिन मैं उनमें से केवल एक ही चाहता हूं अबानजर ने कहा जरा वहां से चिराग लेकर आओ लेकिन चाचा अगर मगर कुछ नहीं चाचा ने कहा यह अंगूठी अपने पास रखो तुम्हारी रक्षा करेगी उन्होंने अलादीन को नीचे धकेलते हुए कहा अलादीन सोने से भरे चार कमरों से होता हुआ एक फलों से लदे पेड़ों के बगीचे में पहुंचा वहां के फल कांच के टुकड़ों की तरह चमक रहे थे अलादीन ने चिराग खोजा और उसे अपनी जेब में रखा फिर उसने कुछ सुंदर फल भी उठाए मुझे चिराग तुरंत सौंप दो प्रवेश द्वार से अबा चिल्लाया अला ने चिराग खोजने में बहुत लंबा समय लिया था इसलिए अबानजर को लगा कि कहीं अलादीन ने उसे धोखा तो नहीं दे दिया था अपने पास चिराग रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इससे पहले कि अलादीन जवाब दे पाता जोर से ठाके की आवाज आई और सब तरह श्या अंधेरा छा गया दो जिन्ह अलादीन अब फंस गया था वहां ठंड अंधेरा और बहुत डरावना माहौल था अलादीन ने अपने हाथों को गर्म रखने के लिए रगड़ा अचानक एक राक्षस जैसा आदमी उसके सामने उठ खड़ा हुआ मैं अंगूठी का जिन्ह हूं उसने कहा हुक्म दें मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वाह! मुझे यहां से तुरंत बाहर निकालो अलादीन चिल्लाया पलक झपकते ही अलादीन ने खुद को अपने घर के बाहर घास पर लेटा हुआ पाया वो अपनी माँ को सब कुछ बताने के लिए घर में अंदर भागा पापा नजर मेरे चाचा नहीं है उन्होंने जादू टोने से मुझे मारने की कोशिश की उसने रोते हुए कहा छोड़ो झूठ मूठ की कहानियां बनाना बंद बन करो मां ने कहा अच्छा तुम क्या खाना चाहोगे मैं कुछ खाना खरीदने के लिए उस पुराने चिराग को पुराने चिराग को बेचूंगी मैं चिराग का जिन हूं आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म होगी क्या आपके पास कुछ खाने को है अलादीन ने पूछा मैं भूख से मर रहा हूं अलग झपकते ही चांदी की दो थालियों में उनके सामने शाही भोज हाजिर हो गया भोजन और शराब एक सप्ताह तक चली जब वो खत्म हुई तो अलादीन ने चांदी की थालियां बेच दी मैं ज़्यादा कीमत दूँगा नहीं मेरी कीमत अधिक है अब अलाद्न की ज़िंदगी आसान होगी जब अलाद्न उसकी माँ भोजन चाहते तो वे चिराग रगड़ कर से खाना मांग लेते एक दिन अलादीन चांदी की थालियां बेचने बाजार गया तब उसे कुछ जगमगाते हुए गहने दिखे यह तो गुफा वाले कांच के फलों की तरह ही है उसने आश्चर्य से कहा अच्छा तो फिर वे फल कांच के नहीं थे फिर वो सीधा भागा भागा घर गया जो गहने वो गुफा से में से लाया था उसने उन्हें छिपा दिया सुल्तान की बेटी एक दिन सुबह सुबह सुल्तान का फरमान आया राजकुमारी बद्र अल बुदुर आज सार्वजनिक स्थान पर जाएंगी इसलिए सभी नागरिक अपने अपने घरों में ही रहेंगे अलादीन आश्चर्यचकित था इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा था अलादीन स्नान स्नान में जाकर छिप गया ताकि वो राजकुमारी को खुद देख सके जब राजकुमारी ने अपना घूंघट उठाया तो अलादीन लगभग बेहोश हो गया इससे पहले उसने केवल एक ही महिला का चेहरा देखा था अपनी माँ का राजकुमारी बद्र बेहद सुंदर थी फिर आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान के साथ अलादीन घर वापिस पहुंचा क्या हुआ माँ ने उत्सुकतापूर्वक उससे पूछा मुझे सुल्तान की बेटी से प्यार हो गया उसने कहा मुझे उनसे शादी करनी है उसने माँ से खुशामद की कि वो सुल्तान के पास, जा, पास जाकर रिश्ते की बात करे। सुल्तान को भेंट देने के लिए गहने लेती जाओ उसने कहा माँ को हंसी आई लेकिन अलादीन काफ़ी गंभीर था अगर मैंने बद्र से शादी नहीं की तो फिर मैं मर जाऊँगा उसने कहा सुल्तान कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा माँ ने रोते हुए कहा लेकिन माँ अपने बेटे को लेकर बड़ी चिंतित थी इसलिए उसने उससे जो कहा गया उसने वही किया सुल्तान एक भव्य महल में रहता था पहली बार तो सुल्तान ने अलादीन की माँ की ओर देखा तक नहीं लेकिन जब वो बार बार महल में गई तो आखिर में सुल्तान ने उनसे बात की तुम मेरे महल में बार बार क्यों आती हो माँ ने सुल्तान को बताया कि उसके बेटे को राजकुमारी बद्र से बेहद प्यार था वैसे हम आपकी महानता के योग्य नहीं हैं मां ने कहा लेकिन यह छोटा सा उपहार जरूर स्वीकार करें मैंने इतने सुंदर गहने पहले कभी नहीं देखे हां भद्र को एक पति जरूर चाहिए सुल्तान ने कहा लेकिन आपने कहा था कि मेरा बेटा राजकुमारी से शादी कर सकता है सुल्तान के पास खड़े पतले आदमी ने कहा वह व्यक्ति एक शक्तिशाली सूबेदार और वजीर था उसने सुल्तान के कान में कुछ फुसफुसाया फिर सुल्तान ने अलादीन की मां की ओर रुख किया तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से तीन महीने बाद शादी कर सकता है उन्होंने कहा मैं राजकुमारी से शादी करने जा रहा हूँ पर मुझे उस वजीर पर कोई भरोसा नहीं है गलत पति दो महीने बाद अलाउद्दीन की माँ शहर में थी शहर में हर कोई शाही शादी की बात कर रहा था राजकुमारी आज वजीर के बेटे से शादी करेगी एक आदमी चिल्ला रहा था बुरी खबर बताने के लिए अलादीन की मां घर पहुंची अलादीन बहुत परेशान हुआ अंत में उसे चिराग में छिपे जिन्न की याद आई अलादीन ने जिन्न को आदेश दिया कि वह नए दंपत्ति को जाकर उस रात परेशान करे वजीर के बेटे को ठंड में बाहर रखना और राजकुमारी बद्र को मेरे पास लेकर आना आधी रात को जिन्न राजकुमारी बद्र को अलादीन के घर ले आया और उसने वजीर के बेटे को अंधेरे में ठंडी सड़क पर छोड़ दिया मदद मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा तुम मेरे साथ सुरक्षित हो अलादीन ने धीरे से कहा सुबह होने से पहले जिन्ह ने राजकुमारी भद्र और वजीर के बेटे को उनके कमरे में लौटाया क्या कुछ गड़बड़ है भद्र के माता पिता ने नाश्ते के समय पूछा तुम्हारा हाल ठीक नहीं लग रहा राजकुमारी बद्र चुप रही उस शाम वजीर के बेटे ने एक शांतिपूर्ण रात की नींद की प्रार्थना की लेकिन आधी रात को जिन्ह फिर आया सड़क पर एक और ठंडी रात बिताने के बाद वजीर के बेटे से और ज्यादा नहीं खेला गया माफी चाहता हूँ सुल्तान उसने सुल्तान से कहा आपकी बेटी बहुत सुंदर है लेकिन मैं इस भयानक बुरे सपने का और अधिक सामना नहीं कर सकता ठीक है शायद यह शादी नहीं यह शादी नहीं होनी चाहिए थी सुल्तान ने कहा और फिर उन्होंने वो शादी रद्द कर दी अलादीन की शादी हुई कुछ समय बाद अलादीन की माँ सुल्तान को देखने के लिए वापस गई अपने बेटे से मुझे और गहने भेजने को कहो सुल्तान ने कहा मुझे 40 थाली गहने चाहिए सुल्तान ने कहा जिन्हें रेशम के कपड़े पहने अस्सी सेवक मेरे महल में लाए तभी अलादीन भद्र से शादी कर सकता है जिन्ह ने उसका आसानी से इंतजाम कर दिया एक घंटे में एक लंबी बारात का जुलूस महल की ओर जा रहा था वो सब देखकर सुल्तान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ अपने बेटे से कहो कि वो मेरी बेटी से तुरंत शादी कर सकता है सुल्तान ने अलादीन की माँ से कहा लेकिन शादी से पहले अलादीन बद्र के लिए एक सुंदर घर चाहता था उसने जिन्ह को अपने सपनों के महल का वर्णन बताया और जिन्ह ने उसे रातों रात बनाकर तैयार कर दिया संगमरमर के फर्श दीवारों में गहने फिर अलादीन बेहतरीन कपड़े पहने सुल्तान के महल में पहुंचा शादी का दिन संगीत और नृत्य के साथ शुरू हुआ फिर दावत और आतिशबाजी के साथ समाप्त हुआ उसी शाम बद्र अपने नए घर में आई वो बहुत खुश थी अलादीन एक सुंदर आदमी था और उनका महल दुनिया में सबसे अच्छा था की वापसी। रेगिस्तान में बहुत दूर अबा नजर को अलादीन की अच्छी तकदीर की खबर मिली वो ज़रूर जादुई चिराग लेकर भाग गया होगा अब में में कहा अबा नजर जादुई चिराग पाने के लिए अलादीन के शहर गया पुराने चिराग दो नए चिराग लो वो चिल्लाया बद्र ने अपने महल में से फेरी वालों की चीख पुकार सुनी मुझे वो ठीक लगता है बद्र ने सोचा उसे फेरी को देने के लिए एक पुराना चिराग मिला चिराग लेने के बाद अबानजर एक शांत कोने में गया और उसने चिराग को रगड़ा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जिन्नी ने पूछा मुझे महल और राजकुमारी को तुरंत रेगिस्तान के मुझे महल और राजकुमारी को तुरंत रेगिस्तान के बीच में ले जाओ अबानजर ने कहा अगले दिन सुबह जब सुल्तान ने अपनी खिड़की के बाहर देखा तो लगभग बेहोश हो गया मेरी बेटी का महल गायब है उसने कहा उसे लगा कि अलाद्दीन ने उसे धोखा दिया है फिर सुल्तान ने कुछ सैनिकों को अलादीन को गिरफ्तार करने के लिए भेजा तभी अलाद्दीन शिकार से वापस लौटा उसे वहां बस एक सैनिकों की टुकड़ी दिखी उसका महल गायब था वो भी सुल्तान की तरह हैरान था चिंता न करो नहीं तो मैं, तुम्हें हुआ। उह, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भूल ही गया था अलादीन ने कहा कृपया मेरी मदद करो मैं बद्र को आपके पास नहीं ला सकता हूं जिन्होंने जवाब दिया लेकिन मैं आपको बद्र के पास ले जा सकता हूँ कुछ समय बाद अलादीन बद्र की खिड़की के नीचे खड़ा था एक दुष्ट आदमी ने मेरे साथ छल किया है अबानजर बद्र को निहारने में व्यस्त था उसने शराब में मिला जहर नहीं देखा एक घुट पीने के बाद वो जमीन पर गिरकर मर गया चिंता मत करो अलादीन ने कहा मैंने एक योजना बनाई है आज रात तुम उस दुष्ट के साथ खाना खाने के लिए राजी होना मैं तुम्हें कुछ जहर दूंगा जो तुम उसकी शराब में डाल देना अबान बद्र को निहारने में व्यस्त था उसने शराब में मिला जहर नहीं देखा एक घुट पीने के बाद ही वो जमीन पर गिर मर गया फिर अलाद्दीन ने महल में से अपने चिराग की खोज चिराग को खोज निकाला कुछ समय बाद अलाद्दीन और बद्र अपने घर में थे दुष्ट भाई लेकिन वे अभी भी सुरक्षित नहीं थे अबानजर का एक दुष्ट भाई था और वो उनसे बदला लेना चाहता था भाई ने एक पवित्र महिला फातिमा के कपड़े पहने वो अलादीन के महल के बाहर खड़े होकर लोगों के रोगों को ठीक करने का नाटक करने लगा फातिमा को देखकर बद्र बहुत उत्साहित हुई और उसने उसे अंदर बुलाया कितना सुंदर हॉल है नकली फातिमा ने कहा लेकिन अगर अगर आप गुंबद से एक रॉक यानी दैवी पक्षी का अंडा लटकाती तो वो और भी सुंदर लगता रॉक एक विशाल पक्षी था जो विशाल सब अंडे देता था भद्र को फातिमा का सुझाव पसंद आया और उसने उसके बारे में अलादीन से पूछा ठीक है अलादीन ने कहा और उसने चिराग के जिन्न को बुलाया मेरे लिए एक रॉक का अंडा लाओ क्या उसके अलावा और कुछ भी जिन्न ने रोते हुए कहा अगर आप रॉक का अंडा मांगेंगे तो मुझे आपको मारना होगा लेकिन मुझे पता है कि यह आपका विचार नहीं है यह विचार आपका नहीं है जिन्ह ने आगे कहा फातिमा भेष बदल कर आई है असल में वो अब का भाई है वो तुम्हें मारना चाहता है अलादीन हैरान हुआ अब उसे जल्दी कुछ करना होगा अरे मेरे शर में बेहद दर्द है अलादीन ने फातिमा को अपना सिरदर्द ठीक करने को कहा जैसे ही अबानजर का दुष्ट भाई अलादीन के करीब आया अलादीन ने उसे अपने खंजर से मार डाला अब अलादीन और बद्र को परेशान करने वाला और कोई नहीं बचा था अब अलादीन और बद्र सुरक्षित थे कालांतर में अलादीन सुल्तान बना और उसकी माँ दादी बनी उसके पास वो उस सब कुछ था जिसकी वे इच्छा कर सकते थे इसलिए उन्होंने जादू चिराग और अंगूठी को एक दराज ने छोड़ दिया पर क्या पता उनमें अभी भी जिन्ह हो सकते हैं